पातजल योग प्रदीप सट दर्शन समन्वय योग दर्शन कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनः योगिन्त्रिविध योग दर्शन अर्थात योगी के कर्म न पुण्य रूप होते हैं न पाप रूप क्योंकि वह कर्तव्य रूप कर्मों को ईश्वर समर्पण करके फलों का त्याग कर निष्काम भाव से करता है पाप कर्म तो वह कभी करता ही नहीं क्योंकि वे उसके लिए सर्वदा त्याज्य है दूसरे साधारण मनुष्यों का कर्म पाप पुण्य और पुण्य पाप मिश्रित तीन प्रकार का होता है उपासना में जब चित्त की वृत्तियों को एक लक्ष्य विशेष पर ठहराने का यत्न किया जाता है तब मन अन्य विषयों में राग होने के कारण उनकी ओर दौड़ता है विषयों में राग सकाम कर्मों से होता है इसलिए विषयों से वैराग्य प्राप्त करने के लिए कर्मों में निष्कामता होना आवश्यक है अर्थात पाप रूप अधर्म कर्म तो त्याग्य होते ही हैं पुण्य रूप धर्म अर्थात कर्तव्य कर्मों को भी उनकी फलों की इच्छा को छोड़कर निष्काम भाव से करना चाहिए इसलिए उपासना योग बिना कर्म योग की सहायता के नहीं सिद्ध हो सकता किंतु ये निष्कामता के भाव भी ध्यान द्वारा ही परिपक्व हो सकते हैं अर्थात कर्मयोग की सिद्धि भी उपासना योग की सहायता से ही हो सकती है इसलिए जिस प्रकार संसार की कोई भी वस्तु सत्व रजस और तमस के सम्मिश्रण के बिना अपना अस्तित्व नहीं रह सकती केवल इतना भेद होता है कि कहीं सत्व की प्रधानता होती है कहीं रज की और कहीं तम की इसी प्रकार इन तीनों योगों में भी तम रूप उपासना योग चित्त को एक लक्ष्य पर ठहराने वाला रजरूप निष्काम कर्मयोग और सत्वरूप ज्ञान योग ये तीनों किसी न किसी अंश में बने ही रहते हैं यह अवश्य होता है कि कहीं उपासना की प्रधानता होती है कहीं कर्म की और कहीं ज्ञान की तीनों योगों के दो मुख्य भेद सांख्य और योग इन तीनों योगों के दो मुख्य भेद सांख्य और योग नाम से किए गए हैं जहां भक्ति योग और कर्मयोग पर अधिक जोर दिया गया हो वहां योग निष्ठा कहलाती है और जहां ज्ञान को प्रधानता दी जाती है वह सांख्य निष्ठा इन दोनों निष्ठाओं का वर्णन सांख्य प्रकरण के आरंभ में विस्तार विस्तारपूर्वक कर दिया गया है